PIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पहेलियों पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें आज की पहेली है ऐसा जाल फैलाऊं मैं मैं ढूंढूंगा लेटी थी हां तो बच्चों बताओ सत्ययानू बार ताली बजाएं हां हां तुम्हें पूछूं पहेली हम तो ये घर जाके भी सबसे पहेलियां पूछते हैं अच्छा घर में भी पूछते हो हां बहुत मजा आ जाता है अच्छा तो फिर पूछूं आज की पहेली हां ये मुश्किल है देखो जिसका जवाब पता है वो आसान है जिसका जवाब नहीं पता वो मुश्किल है है <laughs> ना <laughs> तैयार हो आज की वेरी गुड चलो तो फिर अगर तुम तैयार हो तो हम भी तैयार हैं अपनी पहेली के साथ और आज की पहेली है ध्यान से सुनना ना मिट्टी ना पत्थर मैं तो थूक से घर बनाती हूं जी, जी, <laughs> ना मिट्टी ना पत्थर मैं तो took se ghar banati hu sunsahan sa kona chun kar main to apna jaal phailati hu bahut bada jaal hai mere paas magar main machhli pakad na paun makkhi machhar bhag na paaye aisa jaal bichhaun मकड़ी मकड़ी मकड़ी मकड़ी वाह भाई वाह एकदम सही पहचाना है मकड़ी के जाल में मक्खी मच्छर फंस जाते हैं ना शाबाश शाबाश वैसे हमारे घर की छत पे मकड़ी बार-बार जाला बना देती है अच्छा इसलिए बार-बार सफाई करनी पड़ती है ओ हो हो और जाला बनाती किससे है वो थूक, थूक से, से। अपने जाल में खुद नहीं फंसती हां पर मच्छर फंस जाते हैं <laughs> बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक भाई तुम्हें तो सब कुछ पता था इसीलिए तो फटाफट जवाब दे दिया तुम लोगों ने शाबाश शाबाश ना मिट्टी पत्थर से मकड़ी थूंस से जाल बनाती है सुनसान सा कोना चुनकर मकड़ी अपना जाल फैलाती है जाल से मकड़ी के कोई मछली पकड़ ना पाए लेकिन उसके जाल से मक्खी मच्छर भाग न पाए मच्छर भाग न पाए हां रे भैया मच्छर भाग न पाए मच्छर भाग न पाए आओ क्विज करें अभी आप सुन रहे थे मकड़ी पर आधारित यह पहेली कलाकार सुचित्रा गुप्ता और बच्चे ध्वनिंकन बटिलेंग लिंगडू और शानू मुक्सीम निर्माण सहयोग मयंक टपलियाल निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सीआईईटी एनसीईआरटी